तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के पांच कंडिकाओं का विचार हो चुका है छठी कंडिका का विचार प्रारंभ होना है चतुर्थ कंडिका तथा पंचम पंचमकंडिका में आधिदेव उपाधि तथा अध्यात्म उपाधि ब्रह्म में अलग अलग गुण बताए गए एक तो विद्युत प्रकाश के तरह परम ज्योतिरूपत्व और निमेश के तरह शीघ्र गुण अधिदव उपाधिक ब्रह्म में बताया गया अध्यात्म उपाधिक ब्रह्म में बताया गया कि ब्रह्म मन का वस्तुतः अविषय होता हुआ भी मन से अभिव्यक्त होने के कारण मन से मन के साक्षी के रूप में ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो रही है मन है अध्यात्म उपाधि और इस अध्यात्म उपाधि मन का अविषय होता हुआ भी विषय सा बनता हुआ ब्रह्म है यह मन से कैसे अभिव्यक्त होता है इसे स्पष्ट करने के लिए पंचम पंचमकंडिका में लिखा गया उत्तरार्ध में कि अने मनसा उपस्मरति अन्य मनसा एक उपस्मरति का मतलब इस मेरे मन से मन के साक्षी के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है ऐसा समीपतया साधक स्मरण करता है और अभीष्टम संकल्प इससे बताया गया कि मेरे मन का पुनः पुनः ब्रह्म विषयक संकल्प हो रहा है और वह अज्ञात नहीं है ज्ञात हो रहा है इसलिए मन के स्मृति और संकल्प आदि प्रत्यय से उनके साक्षी के रूप में अभिव्यक्त होने वाला ब्रह्म मेरी प्रत्यगात्मा है वही अधिदेव में परमज्योतिष स्वरूप शीघ्र ही सृष्ट आदि कार्य वह मेरी प्रत्यगात्मा है ऐसा चिंतन साधक करें ये दो ये गुण अध्यात्म में तथा अधिदैव उपाधि में बत, उपाधिक ब्रह्म में बताए गए और एक गुण बताया जा रहा है ष्ट के द्वारा ष्ठ का उच्चारण कर ले तदह तदवन नाम तदनमीशित स एक वेदन सर्वाणी भूताछति सर्वनाम है प्रकृति ब्रह्म का परामर्शक है तत् प्रकृति ब्रह्म जिसमें अधिदैव उपाधिक तथा अध्यात्म उपाधि को लेकर के पूर्व में परम ज्योतिरूपत्व सृष्टियादिशी कारित्व और मन का मन से अभिव्यक्त व्यज्यमान व्या, गुण बताया गया वह ब्रह्म यहां पर शब्द से लेना और हर शब्द का अर्थ है किल निश्चय ही तदवन नाम तो तदवन इस नाम से प्रसिद्ध है हर शब्द किल अर्थम किल प्रसिद्धम तो तद्वनम एने तदवन इति नामना इस नाम से उसकी लोक में प्रसिद्धि है तदवन इसमें षठी तत्पुरुष समास है तस्य वनम तदवन और वनम शब्द का अर्थ जंगल नहीं अरण्य नहीं अभी तो वन शब्द का अर्थ है संभजनीय संस्यव्य, तो यह ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा होने से संभजनीय है सबके लिए संसवनीय स्वयं का ही वास्तविक स्वरूप परमात्मा को भी अपने से भिन्न यदि होगा तो तभी तक संसव्य समझता है संभजनीय समझता है जब तक परमात्मा अपने अनुकूल होगा जो भी आवेदन किया जाएगा उस पर हस्ताक्षर करता जाएगा भगवान कि हाँ ये तुम्हारी मांग पूरी होगी ये तुम्हारी मांग पूरी होगी ये तुम्हारी मांग पूरी होगी तब तक तो संसव्य होगा और जो भी भगवान से मांगते जाओ भगवान उसे अस्वीकारते जाओ स्वीकार करे ही ना तो फिर वो भगवान कुछ समय बाद उपेक्षणीय हो जाते हैं से नहीं रहते फिर कोई दूसरा भगवान खोज लेता है। का अर्थ है जब तक हमारे अनुकूल है भगवान हमारी मांगे पूरी करते रहते हैं जो हम कहें उसको आंख बंद करके स्वीकारते रहते हैं तब तक तो वे हमारे संभजनीय होता है। और जिस दिन वे हमारी मांगे पूरी करना बंद कर दें, तो वो संसभ्य नहीं रहते फिर संभजनीय नहीं रहते लेकिन कभी भी स्वयं स्वयं का असंभजनीय नहीं हुआ स्वयं चाहे जैसा भी हो वह स्वीकार्य ही होता है अस्वीकार्य कभी नहीं होता स्वयं अपने आप वह कभी अस्वीकार्य नहीं होता अपने आप को कभी धिकारता नहीं है व्यक्ति ब्रह्म सबकी प्रत्यगात्मा है यानी स्वरूप है इसलिए सबका संभजन यह है वनम शब्द का अर्थ है संभजनीयम संस्यम और तत्शब तस् तत वनम तदवन इसमें तस् शब्द से लेना है प्राणी जातस्य प्राणी मात्र का प्रत्यक आत्मा ब्रह्म होने से ब्रह्म संसेवनीय है संभजनीय है यह तदवनम शब्द का अर्थ है सभी प्राणियों का संभजनीय ब्रह्म है क्योंकि सबकी प्रत्येक आत्मा है और कोई भी अपने अपने आप को शरीरादि को तो धिकार सकते हैं अपने स्वयं के इसलिए कि शरीरादि आत्मा नहीं है लेकिन आत्मा को कभी भी आ, धिकार नहीं किया जाता त्यागा नहीं जाता वह अहेय है इसलिए और वही आत्मा ब्रह्म है इसलिए ये एक नाम है ब्रह्म का तदवनम एक ब्रह्म का नाम है और तदवनम ये नाम बता रहा है कि ब्रह्म प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा है संभजनीय है तो इस प्रकार एक ब्रह्म का तद प्राणी मात्र के संभजनीयत्व तो गुण को अभिव्यक्त करने वाला ज्ञापित करने वाला तदवनम एक नाम हुआ इस नाम ने ब्रह्म में प्राणी मात्र का संभजनीयत्व तो गुण बताया श्रुति आगे बताती हैं। इति तो जिस कारण से ब्रह्म तदवन इस नाम वाला है उस कारण से ब्रह्म की उपासना उपासक को तदवनम इस नाम से करनी चाहिए प्राणी मात्र के संभजनीयत्व गुण को ब्रह्म में बताने वाले तदवन इस नाम का उच्चारण करते हुए उच्चारण होगा मानस तो मानस उच्चारण करते हुए पूर्व में बताए हुए गुणों से विशिष्ट तथा प्राणी मात्र के संभजनीयत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्रह उपासना करें यह तद्वनम उपासित इससे बताया जा रहा है और ये तद्वन, वनत्व से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना का फल बताया जा रहा है ये अहंग्रह उपासना है ये और तदगुण तदवनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की अहंग्र उपासना करेगा उपासक का अर्थ है अपने आप को प्राणी मात्र का संभजनीय ब्रह्म के रूप में ग्रहण करेगा अपनी अहम वृत्ति का आलंबन वेष्टि जो उपाधि है कार्यक्रम संघात उसे बनाने से रोकेगा और तदवनत्वगुण से विशिष्ट प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा ब्रह्म को अपनी अहंता का आलंबन बनाएगा वो मैं हूँ मात्र ये वेष्टि कार्यक्रम संगात में नहीं हूं तदवनत्वगुण से विशिष्ट प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा ब्रह्म मैं हूँ ऐसा चिंतन करेगा ये माना जाएगा तदवनत्वगुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना और इस उपासना का फल है तदगुणत्व के चिंतन का कि ब्रह्म तदवनत्व गुण वाला है तो उपासक भी जब उसकी उपासना का परिपाक होता है तो तदवनत्व गुण से युक्त हो जाता है हम जिसका चिंतन करते हैं तो हमारे चिंतनीय विषय के गुण दोष हमारे अंदर आते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं तम यथा यथा उपासते तदेव भवती श्रुति कहती है उस परमात्मा का जैसा चिंतन करेंगे कंस रावण आदि ने शत्रु के रूप में चिंतन कर दिया तो शत्रु के रूप में ही उनके सामने कृष्ण और राम आ गए अपने पुत्र के रूप में यशोदा आदि ने चिंतन किया उस रूप में उनके सामने प्रकट हुए प्रेमास्पदत्वेन रूपे न, परम प्रेमास्पदत्वेन रूपे न, राधा ने चिंतन किया राधा के परम प्रेमास्पद बन करके राधा के सामने आए तम यथा यथा उपासते तदेव भवति तो यहाँ तदवनत्वगुण से विशिष्ट परमात्मा का मय के रूप में चिंतन किया तो परमात्मा का तदगुणत्व तदवनत्व गुण आ जाता है उपासक में तो उपासक भी प्राणी मात्र का संभजनीय बन जाता है उपासक जिसका भजन कर रहा था वैसा ही उपासक भी प्राणी मात्र का भजन का विषय बन जाता है संभजनीय बन जाता है ये फल बताया जा रहा है कि स यह एक वेद भूतानि येनम् अभि समी है ऐसा अन्य करना कि स यह यानी जो कोई भी उपासक यानी इस प्रकृत ब्रह्म को ब्रह्म का एवं वेद यानी तदवनत्व गुण से तया चिंतन करता है उपासना करता है वेद का उपासते उपासना तो तदवनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना जो कोई भी उपासक करता है तो कहते हैं येनम यानी ये उस उपासक को येनम शब्द उपासक का परामर्शक है सर्वाणी भूतानि अभिसम वाती अभिका अन्वय समवांची के साथ है अभिसम वाती क्रियापद का कर्ता है सर्वाणी भूतानि सर्वाणी भूतानि का अर्थ है सभी प्राणी उसे प्रार्थना करते हैं प्रार्थना करते कार्ते उसका भजन करते हैं संभजन करते हैं उसकी सेवा करते हैं वो प्राणी मात्र का संसेव्य हो जाता है क्योंकि प्राणी मात्र के संसेव्य ब्रह्म का उसने अहंग्रह चिंतन किया अहंग्रह उपासना का परिपाक माना जाता है जिसका अहंग्रह चिंतन किया जा रहा है उसी का मय के रूप में प्राकट्य हो जाए जितना अनुपासक के शरीर में अहंता का दृढ़ भाव है अनुपासक को अपना शरीर मय के रूप में भासता है उतना ही दृढ़ता से उपास्य का स्वरूप मय के रूप में भासे। माना जाता है उपासना का परिपाक हुआ और परिपक्व उपासना का फल बताया जा रहा तो तद वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म में अहंता जिसकी सुदृढ़ होगी तो वह तदव वनत्व गुण से विशिष्ट ब्रह्म रूप ही अपने आप को समझेगा और वह सबका संभजनीय ही है ब्रह्म तो तदात्मक यह होने के कारण सभी प्राणियों का वह संभजनीय हो जाता है सर्वाणी भूतानी एनम अभिसमवांच का अर्थ है संभजन्ते सभी प्राणी उसका भजन करता है भाष्य है किंचने और भी एक गुण बताया जा रहा है किंच का अर्थ है और भी पूर्व दो कंडिकाओं से तो गुण बताए गए और भी इस कंडिका से ब्रह्म में तदवन तो गुण बताया जा रहा है। तो तदह इसमें तत् तद सर्वनाम का अर्थ कर दिया ब्रह्म ह का अर्थ कर दिया किल तदवनम नाम ब्रह्म का तदवन ये नाम है तदवनम की युत्पत्ति बताते हैं समास न विग्रह करके बताते हैं कि तस्वन तदवन ये ष्टी तत्पुरुष समास है इसमें तस्य सर्वनाम प्राणी मात्र का परामर्शक है इसलिए कहते हैं तस्य अने प्राणी जात और वनम का अर्थ करते हैं वननियम और वननियम का भी अर्थ कर दिया संभजनियम तो वन प्राणी मात्र का वननीयम ऐसा तस्य वनम इसमें वनम वननियम, संभजनियम, किसका तो मात्र का अर्थ है वन नियम संभजनीयम किसका संभजनीय प्राणीमात्र का संभजनीय यानी प्राणी मात्र जिसका भजन करते हैं तो प्राणी मात्र का संभजनीय क्यों हुआ हरेक का संभजनीय तो स्वयं होता है वो तो प्राणी मात्र का ये प्रत्येगात्मा है सबका स्वरूप है इसलिए संभजनीय है इसे बताया जा रहा है बीच में कि प्राणी जातस्य से प्रत्येगात्म भूतत्वात् प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा होने से प्राणी मात्र का वननीय है वनम है का अर्थ वननीय है वननीय का अर्थ कर दिया संभजनीय है अतः यानी प्राणी मात्र की प्रत्यगात्मा होने से संभजनीय होने से तदवन नाम प्रख्यात वह तदवनम इस नाम से लोक में प्रख्यात है प्रसिद्ध है प्रख्यात कहते हैं प्रसिद्ध को लोक में ब्रह्म की तदवनम इस नाम से प्रसिद्धी है कभी सुना है ब्रह्मा का तदवनम ये नाम तदवनम नाम सुना कि नहीं ब्रह्मा का कभी सुना है कब पढ़ते वक्त तो यहां तो श्रुति कह रही है कि वो प्रख्यात है ये केनोपनिषद पढ़ने से पहले सुना था क्या नाम ये कंडिका पढ़ने से पहले तो प्रख्यात कैसे है फिर हम्म तो, तो ही है अर्थत प्रत्येगात्मा होने से सब उसे चाहते ही है ना ऐसा कौन है जो अपने आप को नहीं चाहता हो ऐसा कोई एक आध प्राणी मिलेगा जो अपने आप को नहीं चाहे भले तदवनम यह नाम नहीं सुन रहा है लेकिन इस नाम का अर्थ तो घटी रहा है ना उसमें कि अपने आप को न चाहने वाला संसार में किसी भी योनि में कोई नहीं है मूढ़ से मूढ़ योनि हो स्थावरादि भी लेकिन उसका प्रेम अपने आप से होता ही है इसलिए वो सबकी प्रत्येक आत्मा है का मतलब सबके चाह का विषय है अभिसंवांचनीय है संभजनीय है तो अर्थ तो उसमें घटी रहा है बाकी उस अर्थ को संस्कृत में जिस नाम से बताया जाता है वह नाम भले ही अज्ञात हो नाम नहीं जानता हो लेकिन ब्रह्म सबकी प्रत्येगात्मा होने के कारण प्रसिद्ध ही है संभजनीय के रूप में तो वन का ही अर्थ है संभजनीय तो दूसरा शब्द प्रयोग करते तो उस समय भी यही प्रश्न आप करते हैं। तो उसका उत्तर क्या होता कुछ तो शब्द प्रयोग करना ही पड़ता ना तो कुछ ना कुछ करना पड़ता तो उसमें भी यही शब्द प्र... हाँ नहीं नहीं वो तस्य शब्द समूह का प्राणी के समूह का वाचक है प्राणी मात्र का परामर्शिक तो तस् शब्द है वनम का अर्थ संभजनियम कर्म अर्थ में उप्रत्य हो गया है वन धातु से और वनम बना है इसलिए उसका अर्थ निकलता है संभजनियम तो तस्याने ते प्राणीजात प्रत्यगात्मूतः वननीय संभजनीय अतः तद्वन नाम प्रख्यात तद्वन इस नाम से उसकी ख्याति है लोग में तो तद्वन यानी इति प्रख्यात ऐसा न करना यतः तस्मात इति गुणाभिधानेन तद्वनमी अनेक गुणाभिधान उपासित चिंतनी तद्वनम उपासित अर्थ कर रहे हैं कि ये जो संभजनीयत्व प्राणी मात्र का संभजनीयत्व रूप गुण को बताने वाला तद्वनम ये नाम है ब्रह्म का इस नाम से ही ब्रह्म की उपासना उपासक करें उपासना के समय मानस इस नाम का उच्चारण कर लें तो तदवन इति उपासितव्यम इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं भास्कर भगवान कि जिस कारण से ब्रह्म के प्राणी मात्र गुण का वाचक तदवन ये नाम है इति तद्वनमित गुणाविधानेन उपासीव चिंतनीय तो तद्वन ये जो प्राणी मात्र के संभाजनीयत्व तो गुण को बताने वाला नाम है इस नाम से ब्रह्म की उपासना करें उपासक इस नाम से ब्रह्म की उपासना का फल बताया जा रहा है अनेन नामना उपासकस्य फल आह तदवन तो नाम का आश्रय लेकर के ब्रह्म उपासना करने का फल है स यह कस्त थोक्तम ब्रह्म एवं यथोक्त गुणम वेद उपास वेद का अर्थ कर कर दिया उपास जो कोई भी उपासक यथोक्त गुणम यानी संभजनीय तो गुण से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करता है यथोक्तम ब्रह्म यानी जो पहले बताया गया स्रोत्र से इत्यादि से बताया गया ब्रह्म है उसी ब्रह्म का उपाधि से युक्त होने के कारण संभजनीयत्व तो नाम है परम ज्योतिष्व है शीघ्रकारी तो गुण है और मन से अभिवेज्यमानक तो गुण है इन गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का तद्वन इस नाम से उपासना करता है चिंतन करता है हाँ अहंग्रह चिंतन करता है तो कहते हैं अभिहनम है का भूतानि सर्वाणी भूता अंछति का अर्थ करते प्राथयनते अभी वंछती का पर्यावाचक है प्रार्थयते सभी प्राणी उसकी प्रार्थना करते हैं उसको चाहते हैं उसका भजन करते हैं और हो ये अवधारण अर्थ में उसका अर्थ कर दिया एव तो उपासक का संभजन प्राणी मात्र करते हैं इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ यथा ब्रह्म तो जैसे ब्रह्म को प्राणी मात्र चाहते हैं उनकी प्रत्येगात्मा होने से, से प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा बन जाता है उपासक और प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा रूप होकर के प्राणी मात्र का संभचनीय बन जाता है <स्थाँगा> इस प्रकार ये जो मंद अधिकारी है उनके लिए सगुण ब्रह्म उपासना रूप साधन बताया दोष का निराकरण करने के लिए दोष का निवर्तक साधन है यह उपासना जब बुद्धि की मंदता दूर होती है तो फिर निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म के चिंतन का अधिकारी बन जाता है श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार पा लेता है अब आगे का जो ग्रंथ है इसका अवतरण लिखते हैं भस्कर भगवान एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य वाचो इत्यादि से इसका भी अवतरण है टीका में कि सगुन ब्रह्म उपासनम ऐश्वर्य फलम उक्तम ऐश्वर्य फलकम उ फल प्रदान करने वाली सगुण ब्रह्म उपासना बताई गई तत्र इसमें तत्र शब्द का अर्थ है सगुण ब्रह्म उपासना का जो फल है ऐश्वर्य उस ऐश्वर्य के प्रति जो विरक्त है नहीं चाहता ऐश्वर्य कौन है उत्तम अधिकारी जैसे कठोपनिषद में नचिकेता को सारा ऐश्वर्य अपने संकल्प मात्र से यमराज जी देने के लिए प्रस्तुत किए थे ना निर्गुण आत्मज्ञान के बदले में निर्गुण आत्मज्ञान का वर छोड़ दो और सारे संसार के अधिपति बन जाओ ये ऐश्वर्य कामस्याप्तिम जगतः अफ मंत्र से उदयने के लिए तैयार थे लेकिन उस ऐश्वर्य के प्रति नचिकेता विरक्त है इसलिए कहते हैं कि ये सब जो संसार के पदार्थ हैं और संसार का आधिपत्य है आप अपने पास ही रखिए नान्यम वरम नचिकेता चिकेता नचिकेता तो दूसरे वर को चाहता ही नहीं है दे तो आत्मज्ञान ही देना और कुछ चाहिए नहीं इस प्रकार जो उत्तम अधिकारी है वह ऐश्वर्य के प्रति होता है विरक्त ऐश्वर्य के प्रति विरक्त जो है वही उत्तम अधिकारी है तो तत्र विरक्त यानी सगुण ब्रह्म उपासना का जो फल बताया गया है ऐश्वर्य की प्राप्ति उसके प्रति जो विरक्त है ऐसा उत्तम अधिकारी परम रहस्यम पृछती तो परम रहस्य को पूछता है परम रहस्य हो जाएगा सगुन ब्रह्म विद्या से भी उत्कृष्ट रहस्य उपनिषद निषद शब्द का अर्थ होता है रहस्य रहस्य है यानी उपनिषद पदार्थ है दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या सगुन ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या ये रहस्य है उपनिषद है उनमें से परम ये विशेषण बता रहा है सगुण ब्रह्म विद्या से विलक्षण सगुन ब्रह्म विद्या के फल के प्रति तो भी रखते हैं। तो जिसके फल के प्रति वैराग्य है उसको तो पूछेगा नहीं इसलिए निरति से आनंद स्वरूप जो मोक्ष है उस मोक्ष फलक ब्रह्म विद्या ही शेष रहती है वो है परम रहस्य उसे परम रहस्य कहा जाएगा तो तत्र विरक्त उत्तम अधिकारी मुक्षक्षु हैं तो उसके अपेक्षित मोक्ष का साधन जो है साक्षात वो है परम रहस्य, वो है निर्गुण ब्रह्म विद्या तो परम परमरहस्यम पृछती उत्तम अधिकारी अपने आचार्य से परम रहस्य को पूछता है पृछती इत्याह एवं अनुशिष्ट तो अनुशिष्ट शिष्य आचार्य वाच तो एवं श्रोत्र मनसो मनो करके स एत वेद अभियान सर्वाणी भूतानी अभी वाच यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा जिसे निर्गुण ब्रह्म विद्या का भी और सगुण ब्रह्म विद्या का भी यानी उपनिषद शब्द का अर्थभूत दोनों प्रकार का ब्रह्म ज्ञान सगुण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का भी उपदेश हो चुका है ऐसा शिष्य एवं अनुशिष्ट शिष्य आचार्य वाच आचार्य को कहता है आचार्य से पूछता है तो सातवें कंडिका का उच्चारण कर ले उपनिषद उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्तात उपनिषद ब्राह्मी वत उपनिषद इति तो भो संबोधन है भो यानी हे भगवन आचार्य को संबोधित करके से कह रहा है कि हे भगवन ब्रूहि आप उपनिषद यानी परम रह परम रहस्य मुझे बताइए ऐश्वर्य फलक रहस्य याने ब्रह्म विज्ञान तो आपने बताया मोक्ष फलक ब्रह्म विज्ञान रूप परम रहस्य को बताइए उपनिषद को बताइए इति अने यह प्रश्न शिष्य ने आचार्य से किया तो आचार्य कहते हैं कि मोक्ष का साक्षात साधन निर्गुण ब्रह्म विद्या तो हम तुम्हें बता चुके हैं उगता ते ते उपनिषद उक्ता ते यानी हैं हमने उपनिषद यानी परम रहस्य परम पुरुषार्थ का साक्षात साधन निर्गुण ब्रह्म विज्ञान बता दिया है तो निर्गुण ब्रह्म विज्ञान विज्ञान बता भी दिया उसे सुन भी लिया और मालूम ही नहीं पड़ा फिर पूछ रहा है कि उपनिषद अमृही तो ये प्रश्न तो अनुपन्न होगा ना लेकिन उत्तम अधिकारी है ये भी कहा है उत्तम अधिकारी वाच उत्तम अधिकारी अपने आचार्य से कहता है तो उसे उत्तम अधिकारी कहा कहा जाएगा कि आचार्य ने तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया से मालूम ही नहीं पड़ा तो उत्तम अधिकारी कैसे होगा फिर यहां पहले यह प्रश्न किया उसने कि आपने बताया तो कौन सा है वो उपनिषद बताइए तो तो आचार्य कहते हैं ब्राह्मीम वे उपनिषद अब्रूम ब्राह्मी यानी ब्रह्म विषयाम से ब्रह्म ब्रह्म शब्द से लीजिए निर्गुण तो ब्रह्म, ब्रह्म वा, तो निर्गुण ब्रह्म विषयाम उपनिषदम उप विद्याम निर्गुण ब्रह्म विषया एव वाह तो निर्गुण ब्रह्म विषय कही विद्या का उपदेश हमने स्रोत्र से स्त्रोत्र मनसो मनोयत इत्यादि से किया है दो खंडों में अन्यदेव तद विदितात अथवा अविदिता इस आगम वाक्य से भी और न त्र चक्ष नो मनः इत्यादि से भी हम निर्गुण ब्रह्म विद्या तुम्हें बता चुके हैं तो ब्राह्मी वावते उपनिषद अब्रूम भूतकालिक क्रियापद है यानी पहले ही बता चुके हैं ऐसा आचार्य ने कहा आ? क्या अब्रूमकार था कहा पर लिखा अच्छा अब हम तेरे लिए ब्राह्मण जाति से संबंध रखने वाली उपनिषद बतलाएंगे। भाष्य में भाष्य के अनुसार अर्थ करना हाँ। चाहेंगे तो ब्राह्म या निर्गुण ब्रह्म विषय को उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या अब्रे कह दी है हाँ भाष्यकार भी ऐसा ही लिखते हैं जो जैसा बताया हमने ये जो हिंदी अनुवाद किया वो उन्होंने स्वयं नहीं किया एक उनके विद्यार्थी थे वैष्णव उमेश आनंद करके दशम पीठाधीश्वर जी के उन्होंने किया और वैष्णव थे तो उनको ये बावैत सिद्धांत का उतना तो पढ़े तो थे इनसे थोड़ा बहुत लेकिन और हाँ, भी हाँ वो हिंदी का तो बहुत पैसा हो गया टिप्पणी बहुत अच्छी है कैलाश की तो उपनि हाँ? उमेशानंद जी ने किया ये उमेशानंद जी ने लिखी <coughs> तो ये शिष्य ने कहा आचार्य ने कहा तुम्हें उपनिषद बता दी कहा वो कौन सी है उपनिषद कहा ब्राह्मी वावते उपनिषद अव्रुमा ब्राह्मी ऐने ब्रह्म विषयक विद्या तुम्हें बता दी गई है ब्रह्म विषय की विद्या तो बताने पर भी उत्तम अधिकारी ने फिर पूछा है इसका कोई रहस्य होगा वो रहस्य आगे बताया जाएगा भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा कि शिष्य का ये अभिप्राय होगा कि यदि जो स्रोत्र से स्रोत्र इत्यादि से उपदिष्ट निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है वह सापेक्ष है अपने फल के प्रति किसी जैसे दर्श पूर्णिमास याग अपना फल स्वर्ग प्राप्ति कराने के लिए अधिकारी को अंग की अपेक्षा रखता है प्रयाज अंग की ऐसे अंग सापेक्ष निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का साधन है स्रोत्र इत्यादि से बताया गया या किसी दूसरे प्रधान सहयोग अंतर की अपेक्षा करके मोक्ष का साधन बनती है निर्गुण ब्रह्म विद्या अथवा स्वतंत्र निर्गुण ब्रह्म विद्या न तो उसे अंग की अपेक्षा है न तो किसी प्रधान के रूप में सहयोग सहयोग्यंतर की अपेक्षाएं मोक्ष देने के लिए उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक निर्गुण ब्रह्म विद्या अकेली ही अविद्या की निवृत्ति समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है इसका ऐसा यदि है तो आप अवधारण करके निश्चित बताइए कि ब्रह्म विद्या ही फल प्रदान करने में अकेली समर्थ है वो साधनांतर निरपेक्षा है ऐसा अवधारण आप करके बताइए ये अभिप्राय शिष्य का है और आचार्य भी अवधारण करके बता रहे हैं उक्ता उपनिषद ब्राह्मि वावते उपनिषदम अभ्रूम तो ब्राह्मीम वाव इसमें वाव ये अवधारणार्थ में है ब्रह्म विद्या अकेली ही अपने मोक्ष के प्रति मोक्षरूप फल के प्रति साधन है वह सहयोग्यंतर की अपेक्षा नहीं करती है सहकार्यार निरपेक्ष ब्रह्म ब्रह्म विद्या ही मोक्ष का साधन है ऐसा आचार्य ने अवधारण यहां मात्र किया यहाँ शिष्य का प्रश्न आचार्य का प्रतिवचन इसका अभिप्राय है कि स्रोत्र से इत्यादि से दो खंडों में उक्त ब्रह्म विद्या साधनांतर निरपेक्ष मोक्ष का हेतु है ये मात्र बताने के लिए शिष्य आचार्य का प्रश्न प्रतिवचन है भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे तो भाष्य को हम लोग इस कंडिका के देखते हैं कल